श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्क अथ राजा की कथा श्री शुकवाच एक पवनम राज कुमार सांब पद्युम्न चारु भानु गदाधय श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित एक दिन सांब प्रद्युम्न और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गएरम त्रवि चिन्ह पिपाशिता जलम निर्दकूपे दृश्य वहां बहुत देर तक खेल ख्यास लगाई इधर उधर जल की खोज करने लगे वे एक कुएं के पास गए जीव दिख पड़ा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 भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया तत्रा भगवान त्रागत्या तम करे न सलील जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल लिया। विहाय सद्य दियामृष्टी करुवर्ण स्वर्गभुतालंकरणस भगवान श्रीकृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिर रूप जाता रहा और वह एक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 यदि तुम हम लोगों को वह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो श्री शोकवाच इतिस्मराजा राजा संप्रृष्ट कृष्णे नूर्ति माधव प्रण्ह किरेटे नारक वर्चसा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब अंतर्मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग से क्योंकि वे ही इस रूप में प्रकट हुए थे इस प्रकार पूछा तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाज्जल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे नृगुआ न्रिग नृगो नामंद्रोहम इश्छवाकू तनया प्रभ्याय मानेशो यदे कर्णम अस्पृत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 या व्यो वर्ष धारा तावती राम स्मगा भगवान पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं मैंने उतनी ही गौवें धान की थी पयस्वनी तरुणीशील रूप गुणोपन्ना कपिला न्यायार्जिता रुप्य खुरा सबस् दुकूलमाला भरणा ददाव वे सभी गाँव में दुधारू नौजवान सीधी सुंदर सुलक्षणा और कपिला थी उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था सबके साथ बछड़े थे उनके सिंगों में सोना मड़ दिया गया था और खुरों में चांदी उन्हें वस्त्र हार और गहनों से सजा दिया जाता था ऐसी गाँवें मैंने दो दी थी स्वल्कृते गुणशीलव्यकुटुंबे मृतव्रते सुत ब्रह्मवदाणस्य प्रादा जुहभ्यो दिजपुंग भगवान मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को जो सद्गुणी शील संपन्न कष्ट में पड़े हुए कुटुम्ब वाले शिष्यों को विद्या दान करने वाले तथा होते, वस्त्र और उन गोभू हिण्यायना स्वहस्ति नह, कन्या सदा से वाशासी रत्ना परिच्छदान रथान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 एक दिन किसी अप्रतिग्रही दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़ मेरी गवों में आ मिली मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला इसलिए मैंने अनजान में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया ताम नियमा नाम तस्वामी दृष्टवेति ममेति प्रतिग्राहगो में दत्तवा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 अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए एक ने कहा यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है और दूसरे ने कहा यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है भगवान उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्र भ्रमित हो गया अनुनिता गवाम लक्षम प्रकृष्टान दासम्य सा प्रतीयता मैंने धर्म संकट में पढ़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में एक लाख उत्तम गौवें दूंगा आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए भवंताव अनुगृहणता कि विधानतः समुद्धरतमा कृष्ठा पतंत निर्जय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 मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया तुम उसके बदले में एक लाख ही नहीं दस हजार गाँवें और दो तो भी मैं लेने का नहीं इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया ए तस्तमतरे या मे धूत ने तो यमक्षयम यमे न पृष्ठ तत्रा हम देव देव जगतपते देवा दे, देव जगदीश्वर इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा पूर्वम ताम अशुभम भुंगे उताहो नृपते शुभम नान तम दान से धर्मस्पश्चक भास्वतः राजन तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का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 और उसी क्षण यमराज ने कहा तुम गिर जाओ उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ ब्रह्मण्यस्वधान्य तव दास के स्मृतनाथ्याप्य विध्वस्ता भव संदर्शनार्थिन प्रभो मैं ब्राह्मणों का सेवक उदार दानी और आपका भक्त था मुझे इस बात की उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाए इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे की स्मृति नष्ट हुई। भाव्य साक्षा दक्ष जा उन्धर्बुद्धे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 मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे नंत शक्त कृष्णा युदेवाय योगा आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान है आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं आपको मैं नमस्कार करता हूँ सच्चिदानंद स्वरूप सर्वान्तरयामी वासुदेव श्री कृष्ण आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ तम परिक्रम्य पादो स्पृष्ठ मौली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 में जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़पकर नहीं पचा सकते फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं वे राजा तो क्या पचा सकते हैं नाहम हला हलमे विषमजस्य प्रतिक्रिया मैं हलाहल विष विष को नहीं मानता क्योंकि उसकी होती है वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध कोई उपाय नहीं है हिन्स विषमत्ता कुलम समूलम दहती हलाहल विश्व केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है ब्राह्मण के धन रूप अरण्य से जो आग पैदा होती है वह सारे कुल को समूल जला डालती है ब्रह्मस्वम दुर्नुतम भुक्त हन्ते त्रिपुरुषम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 क्यों उन्हें अधह पतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा कुटुम्बिनां जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूल कर भिंगते हैं उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उस, उस राजा और उसके को कुंभी पाक नरक में दुःख भोगना पड़ता है राजकुल्यादान राज निरंकुशाह कुंभी पाके सुपत्यंते ब्रह्मधायापहारिण स्वदत्ता पर दत्ता ब्रह्मवृत्तिम हरे चय ष्टिवर्ष सहसाली विष्ठाया कृम जो मनुष्य अपने या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं वे साठ वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं न मे ब्रह्मथनम भूयाद यदृध्ल पायुशो नाजिताच्युताराध्याद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 कृता अपि कृथाथम अभी नोह्यत महामका बहु सपन व नमस्कृत निश इसलिए मेरे आत्मियों यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियां या श्राप ही क्यों न दे दे उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो यथा हम प्रणमे विप्र अनुकालम समाहितः तथा च नो जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ वैसे ही तुम लोग भी किया करो जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूंगा दंड दूंगा ब्राह्मणार्थो शप हृथित हरताम पाति अजानंतम नपी हे नम ब्राह्मण गौरी यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधपतन के गड्ढे में डाल देता है जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजाने में उसे लेने वाले राजा नृग को नरक में डाल दिया था एवं विश्राव्य भगवान मुकुंदो द्वारकुकस पावन सर्वोकाना विवेश निज मंदिर परीक्षित लोकों को पवित्र करने वाले भगवान श्रीकृष्ण द्वारिकावासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याम संहितायाँ दशम स्कंधे उत्तरार्धे नृगोपाख्या चतष्टीतमोध्याय